रस, बोध की यात्रा में रस विरस एवं स्वरस क्या मात्र पड़ाव है कृपा करके समझाइए रस पड़ाव नहीं रस तो गंतव्य है इसलिए उपनिषद कहते हैं रसो वैसा उस प्रभु का नाम रस है रस रूप रस में तल्लीन हो जाना परमावस्था है पूछने वालों ने पूछा रस विरस और स्वरसायद जहां रस कहा है पूछा है वहां कहना चाहिए पर रस पर रस पड़ा हो है। फिर पर रस से जब ऊप पैदा हो जाती तो विरस विरस भी पड़ाव है लेकिन विरस तो नकारात्मक स्थिति है पर रस की प्रतिक्रिया है तो कोई विरस में रुक नहीं सकता वैराग्य में कोई ठहर नहीं सकता जब राग में ही न ठहर सके तो वैराग्य में कैसे ठहरेंगे विधायक में न ठहर सके तो नकारात्मक में कैसे ठहरेंगे भोग में न रुक सके तो योग कैसे रोकेगा तर रस से जब ऊप पैदा हो जाती अनुभव में आता कि नहीं दूसरे से सुख मिलता ही नहीं अनुभव में आता कि दूसरे से दुख ही मिलता तो जुगुप्सा पैदा होती विरक्ति पैदा होती विरस आ जाता मुंह में कड़वा स्वाद फैल जाता किसी चीज में रस नहीं मालूम होता विरस पड़ा हुआ है अंधेरी रात जैसा नकारात्मक रिक्त जब कोई विरस में धीरे धीरे धीरे धीरे डूबता तो स्वरस पैदा होता स्वरस पर रस से बेहतर है अपने में रस लेना ज्यादा मुक्तिदायी है कम से कम दूसरे की परतंत्रता तो ना रही पर ना रहा तो परतंत्रता ना रही स्वाया तो स्वतंत्रता आई इतनी मुक्ति तो मिली लेकिन अभी भी पड़ाव है अब स्वा भी खो जाए और रस ही बचे तो अंतिम उपलब्धि हो गई मंजिल आ गई क्योंकि जब तक स्वा है तब तक कहीं पास किनारे पर पर भी खड़ा होगा क्योंकि मैं तू के बिना नहीं रहता स्वा का बोध ही बता रहा है कि पर का बोध अभी कायम की परिभाषा पर के बिना बनती नहीं जब तक ऐसा लग रहा है मैं हूं तब तक स्वभाव लग रहा है कि और भी है अन्य भी है तो ये तो पर की ही छाया है स्वा और पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथ रहते साथ जाते तो पहले तो स्वरस बड़ा आनंद देता है पर रस में तो सिर्फ सुख की आशा थी मिला नहीं तो प्रतिक्रिया थी पर रस में मिला नहीं था इसलिए क्रोध में विपरीत चल पड़े थे नाराज हो गए थे वो तो नाराज की थी वो तो क्रोध था वो कोई टिकने वाली भाव दशा ना थी नकारात्मक दशा थी स्वरस में रस की कुछ झलक मिलती परमात्मा के मंदिर के करीब आ गए करीब करीब सीढ़ियों पर खड़े हो गए पररस ऐसा है परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े विरस ऐसा है कि परमात्मा की तरफ पीठ करने में क्रोध आ गया मुंह करने की चेष्टा कर रहे परमात्मा की तरफ सन्मुख होने की चेष्टा शुरू हुई स्वरस ऐसा है सीढ़ियों पे आ गए लेकिन स्वाको सीढ़ियों पर ही छोड़ आना पड़ेगा जहां जूते छोड़ाते बस वही तो भीतर प्रवेश तो मंदिर में प्रवेश मंदिर का नाम है रसो वैसा मंदिर का नाम है रस वहां न स्वा है न पर है वहां एक ही है वहां दो नहीं इस अवस्था को ही असवक्र में स्वच्छंद का पर से भी मुक्त है स्वा से भी मुक्त है यह ही और है यह अलौकिक बात है भाषा में कहना पड़ता है तो कुछ शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा इसलिए बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है कुछ भी ना बचा जो भी तुम जानते थे कुछ ना बचा तुम्हारा जाना हुआ सब गया अज्ञात के द्वार खुले तुम्हारी भाषा काम नहीं आती इसलिए बुद्ध निर्वाण के संबंध में चुप रह जाते कुछ कहते नहीं एक ईसाई मिशनरी स्कनली जोम्स काफी प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी वो रमन महर्षि को मिलने गए थे वर्षों बाद मेरा भी उनसे मिलना हुआ रमन महर्षि से उन्होंने बात की बुद्धिमान आदमी है इस दिन बहुत किताबें लिखी और ईसाई जगत में बड़ा नाम है लेकिन वो नाम बुद्धिमत्ता का ही है वो किसी आत्म अनुभव का नहीं रमन महर्षि से वो इस तरह के प्रश्न पूछने लगे जो कि नहीं पूछने चाहिए रमन महर्षि जो उत्तर देते वो उनकी पकड़ में न आता जैसे उन्होंने पूछा कि क्या आप पहुंच गए हैं रमन महर्षि ने कहा पहुंचना कहा आना कहा जाना इस समय तो ने, ने फिर पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर दे क्या आप पहुंच गए हैं क्या आपने पा लिया रमन महर्षि ने फिर कहा कौन पाए किसको पाए वही है न पाने वाला है कोई न पाए जाने वाला है कोई स्त्री जो ने कहा कि देखिए आप मेरे प्रश्न से बच रहे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पा लिया जब से मैंने जीसस को पाया मैंने पा लिया आप सीधी बात कहे तो रमन महर्षि ने कहा अगर पाल लिया तो खो जाएगा क्योंकि जो भी पाया जाता खो जाता जिससे मिलन होता उससे बिछड़न जिससे शादी होती उससे तलाक जन्म के साथ मौत अगर पाया है तो कभी खो बैठोगे उसको पाओ जो पाया नहीं जाता इस तरह जो उसने समझाया किए तो सब बकवास है, ये कोई बात हुई उसको पाओ जिसको पाया नहीं जाता तो फिर पाने का क्या अर्थ फिर तो उसने रमन महर्षि को ही उपदेश देना शुरू कर दिया बहुत वर्षों बाद मेरा भी मिलन हो गए एक परिवार एक ईसाई परिवार मुझमु सुख था स्त्री निजोन उनके घर मेहमान हुए तो तुमने आयोजन किया कि हम दोनों का मिलना हो जाए बड़े संयोग की बात किस दिन यह उसने फिर वही पूछा आपने पा लिया है मैंने कहा यह झंझट हुई मैं फिर वही उत्तर दूंगा उनका कौन सा उत्तर क्योंकि वो तो भूल भाल चुके थे मैंने कहा कैसा पाना किसका पाना कौन पाए तब उन्हें याद आया हंसने लगे और कहा कि तो क्या आप भी उसी तरह की बातचीत करते जो रमण महर्षि करते थे मैं गया था मिलने लेकिन कुछ सार सारना हुआ व्यर्थ समय खराब हुआ इससे तो बेहतर था मिलना महात्मा गांधी से बात साफ सुथरी थी इससे बेहतर था मिलना श्री अरविंद से बात साफ सुथरी थी कुछ बात है जो साफ सुथरी हो ही नहीं सकती वही बात है जो साफ सुथरी नहीं हो सकती जो साफ सुथरी है वो कुछ करने जैसी नहीं है जो बुद्धि की समझ में आ जाए वो समझने योग्य ही नहीं जो बुद्धि के पार रह जाता है वही पर रस भी समझ में आता है विरस भी समझ में आता है स्वरस भी समझ में आता है, क्योंकि ये तीनों ही बुद्धि के नीचे हैं। स्वरस सीमांत पद है वहां से बुद्धि के पार उड़ान लगती है विरस परिधि के पास है पर रस बहुत दूर है लेकिन तीनों एक ही घेरे में है बुद्धि के घेरे में रस अतिक्रमण रस में फिर कोई नहीं बचता ऐसी कभी कभी घड़ी तुम्हारे जीवन में आती है प्रेम के क्षणों में या प्रार्थना के क्षणों में या ध्यान के क्षणों में किसी से अगर तुम्हारा गहरा प्रेम है तो कभी कभी ऐसा उत्तंग शिखर भीतर पैदा होता है जब न तो प्रेमी रह जाता न प्रेसी रह जाती तब रस फलता तब रस झरता वह रस परमात्मा का रस है इसलिए प्रेम न परमात्मा के अनुभव की पहली किरण उतरती या ध्यान की किसी गहरी कल्लीनता में जहां स्वापर का भेद मिट जाता है अभेद का आकाश खुलता है वहां भी परमात्मा झरता। तो पूछने वाले ने प्रश्न तो ठीक पूछा है लेकिन रस पूछा रस विरस स्वरस क्या मात्र पड़ाव है रस पड़ाव नहीं रस तो स्रोत है और अंतिम मंजिल भी क्योंकि अंतिम मंजिल वही हो सकता है जो स्रोत भी रहा हो हम अंततः स्रोत पर ही वापस पहुंच जाते हैं जीवन का वर्तुल पूरा हो जाता है जहां से चले थे वहीं आ जाते या अगर तुम समझ सको तो जहां से कभी नहीं चले वहीं आ जाते जहां से कभी नहीं हटे वहीं पहुंच जाते जो है वही हो जाते मैं तमों में ज्योति की पर प्यास मुझको है प्रणय की शक्ति पर विश्वास मुझको इसनेह की दो बूंद भी तो तुम गिराओ आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ कल तिमिर को भेद में आगे बढ़ूंगा कल प्रलय की आंधियों से मैं लड़ूंगा किंतु मुझको आज आंचल से बचाओ आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ दीपक बुझा नहीं कभी बुझा और दीपक सुरक्षित है परमात्मा का आंचल उसे बचाए ही हुए तुम्हारा इसमें भी तुम्हारा तेल भी कभी चुका नहीं वही तो तुम्हारी जीवंतता है वही तो तुम्हारा स्नेह तुम्हारा दिया भरा पूरा है न तो ज्योति जलानी ना में तेल भरना सिर्फ तुम अपनी ही ज्योति की तरफ पीठ किए खड़े हो जो है वही दिखाई नहीं पड़ रहा है या तुम आंख बंद किए बैठे हो और जो रोशनी सब तरफ झल रही उससे तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा पलक उठाने की बात है बुद्ध से किसी ने पूछा कि ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है तो बुद्ध ने कहा पलक मात्र का सुनते हो पलक मात्र का पलक झपक गई अज्ञानी पलक खुल गई ज्ञानी इतना ही फर्क है अंत स्थल पर जाग गए सब जैसा होना चाहिए वैसा ही है तुम तमो में नहीं हो जो फिर मैं हो रस से तुम भरे ही हो रस के सागर हो गागर भी नहीं गागर तो तुम शरीर के कारण अपने को मान बैठे हो रस के सागर हो जिसकी कोई सीमा नहीं जो दूस अनंत फैलता चला गया है वही ब्रह्म हो तो तत्व वैसा। दूसरा प्रश्न आपने कहीं कहा है कि अत्यंत संवेदनशील होने के कारण आत्मज्ञानी को शारीरिक पीड़ा का अनुभव तीव्रता से होता है लेकिन वह स्वयं को उससे पृथक देखता है क्या ऐसे ही आत्मज्ञानी को किसी मानसिक दुख का अनुभव भी होता है कृपया समझाए सिब्बत का महासंत मिलारेपा मरण सैया पर पड़ा था शरीर में बड़ी पीड़ा थी और किसी जिज्ञासु ने पूछा महाप्रभु क्या आपको दुख हो रहा है पीड़ा हो रही मिलरेपा ने आंख खोली और कहा नहीं लेकिन दुख है समझे मिला रिपा ने कहा कि नहीं दुख नहीं हो रहा है लेकिन दुख है दुख नहीं है ऐसा भी नहीं दुख हो रहा है ऐसा भी नहीं दुख खड़ा है चारों तरफ घेर के खड़ा है और हो नहीं रहा है भीतर कोई अछूता पास दूर जाग देख रहा है ज्ञानी को दुख छेदता नहीं होता तो है दुख की मौजूदगी होती तो होती पैर में कांटा गड़ेगा तो बुद्ध को भी पता चलता है बुद्ध को ही बेहोश थोड़ी है तुम तो ज्यादा पता चलता है क्योंकि तो बुद्ध तो बिल्कुल सजग है वहां तो ऐसा सन्नाटा है कि सुई भी घिरेगी तो सुनाई पड़ जाएगी तुम्हारे बाजार में से सुई गिरे तो पता भी ना चले तुम भागे जा रहे हो दुकान की तरफ कांटा गड़ जाए पता ना चले यह हो सकता बुद्ध तो कहीं भागे नहीं जा रहे कोई दुकान नहीं कांटा गड़ेगा तो तुमसे ज्यादा स्पष्ट पता चलेगा कोरे कागज पर खींची गई लकीर तुम्हारा कागज तो बहुत गुदा गंदगी से भरा उसमें लकीर खींच दो तो पता न चलेगी हजार लकी तो पहले से ही खींची शुभ सफेद कपड़े पर जरा सा दाग भी दिखाई पड़ता है काले कपड़े पर तो नहीं दिखाई पड़ता दाग तो काले पर भी पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन में तो इतना दुख, ही दुख है कि तुम काले हो गए हो दुख से छोटे मोटे दुख तो तुम्हें पता ही नहीं चलते तुमने एक बात अनुभव की अगर छोटे दुख से मुक्त होना हो तो बड़ा दुख पैदा कर लो छोटा पता नहीं चलता जैसे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो कोई कह दे कि क्या बैठे सिर दर्द नहीं बैठे अरे दुकान में आग लग गई भागे भूल गए दर्द सिर का दर्द गया एस्ट्रो की जरूरत ना पड़ी दुकान में आग लग गई ये कोई वक्त सिर दर्द करने का भूल ही जाओगे बनस्था ने लिखा है उसको टैक करा हृदय पर दौड़ा पड़ा ऐसा ख्याल हुआ तो घबरा गया डॉक्टर को तब से फोन किया और लेट गया बिस्तर पर डॉक्टर आया सीढ़िया चढ़ के हाँ और आके कुर्सी पे बैठ के उसने एकदम अपना हृदय पकड़ लिया डॉक्टर और कहा कि मरे मरे गए घबरा के बनट सा उठाया बिस्तर वो भूल ही गया वो जो खुद का हृदय का दौरा इत्यादि रहा था पानी लाया पंखा किया पसीना वो भूल ही गया पांच सात मिनट के बाद जब डॉक्टर स्वस्थ हुआ तो डॉक्टर ने कहा मेरी फीस तो बनरसा का फीस मैं आपसे मांगू कि आप मुझसे डॉक्टर ने कहा तुम्हारा इलाज था मैंने एक उलझ तुम्हारे लिए खड़ी कर दी तुम भूल गए तुम्हारा दिल का दौरा इत्यादि ये कुछ मामला ना था ये नाटक था ये मजाक की थी डॉक्टर और ठीक की बनट सब बहुत लोगों से जिंदगी मजाक करता रहा इस डॉक्टर ने ठीक मजाक की बनट सब बैठ के हंसने लगा उसने कहा ये भी खूब रही सच बात है कि मैं भूल गया ये पांच सात मिनट मुझे याद ही न रही वो कल्पना ही रही होगी बड़ा दुख पैदा हो जाए तो छोटा भूल जाता ऐसी घटनाएं हैं उल्लेख रिकॉर्ड पर वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर कि कोई आदमी 10 साल से लकवे से ग्रस्त पड़ा था और घर में आग लग गई बाग के बाहर निकला आया और 10 साल से उठा भी न था बिस्तर से जब बाहर आ गया निकल के और लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा यह क्या ये हो नहीं सकता तुम दस साल से लकवे से परेशान हो ये सुनते ही वो आदमी फिर नीचे गिर पड़ा लेकिन चल के तो आ गया था तो लकवा भूल गया तुम्हारी अधिक बीमारियां तो सिर्फ इसीलिए बीमारियां हैं कि तुम्हें व्यस्त करने को और कुछ नहीं छोटी मोटी बीमारियां तो तुम्हारे ख्याल में नहीं आती बड़ी बीमारी व्यस्त करने की घर में आग लगी तो लखवा भूल जाता कुछ और बड़ी बीमारी आ जाए तो घर में लगी आग भी भूल जाए बुद्ध पुरुष को तो कोई उलझन नहीं कोई व्यस्तता नहीं कोरा चेतन है। जरा सा भी सुई गिरेगी तो ऐसी आवाज होगी जैसे बैंड बाजे बचे संवेदना इतनी प्रखर है उस संवेदना के अनुपात में ही बोध होगा लेकिन फिर भी बुद्ध पुरुष दुखी नहीं होता दुख होता है लेकिन दुखी नहीं होता दुखी तो हम तब होते हैं जब दुख के साथ तादात्म कर लेते सिर दर्द हो रहा है ये तो बुद्ध को भी पता चलता है लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है ये तुमको पता चलता है। सिर में दर्द हो रहा है ये तो बुद्ध को भी पता चलता है क्योंकि सिर सिर है तुम्हारा हो कि बुद्ध का हो और सिर में पीला होगी तो तुम्हें हो या बुद्ध को दोनों को पता चलती लेकिन तुम तत्सर तादात्म कर लेते तुम कहते मेरा शिष्य बुद्ध का मेरा जैसा कुछ भी नहीं ये देह मैं हूं ऐसा नहीं तो देह में पीड़ा होती तो पता चलता पूछा है कि जैसे शरीर की पीड़ा का बुद्ध पुरुषों को ज्ञानियों को समाधिस्थ पुरुषों को तादाद में मिट जाता है मन के संबंध में क्या है क्या कोई मानसिक पीड़ा उन्हें होती ये थोड़ा समझने का है शरीर सत्य है और आत्मा सत्य है मन तो भ्रांति है शरीर की पीड़ा का बुद्ध को पता चलता है क्योंकि शरीर सत्य है और आत्मा की तो कोई पीड़ा होती ही नहीं आत्मा तो शाश्वत सुख में है सच्चिदानंद है मन तो दुख है मन किस बात से पैदा होता मन तादात्म से पैदा होता तुमने कहा ये मेरा सर्विस तो मन पैदा हुआ तुमने कहा ये मेरा मकान तो मन पैदा हुआ तुमने कहा ये मेरी पत्नी तो मन पैदा हुआ तुमने कहा ये मेरा धन तो मन पैदा हुआ मन तो मेरे से पैदा होता मन तो मेरे का संग्रह इसलिए तो महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट सभी के उपदेशों में एक बात अनिवार्य है परिग्रह से मुक्त हो जाओ मेरे से मुक्त हो जाओ क्योंकि जब तक तुम तो मेरे से नहीं मुक्त हुए तब तक, तक मन से मुक्त ना हो सकोगे मेरे को हटा लो तो बुनियाद गिर गई भवन मन का गिर जाएगा तुमने देखा जितना मेरा उतना बड़ा मन मेरा छीन हो जाता मन छीन हो जाता तुम जब राष्ट्र सिंहासन पर बैठ जाते हो तो तुम्हारे पास बड़ा भारी मन होता है राशासन से उतर जाते मन सिकुड़ जाता है छोटा हो जाता इसलिए तो इतना बुरा लगता है पद खो जाए धन खो जाए क्यूँ तो कि सिकुड़ना पड़ता है सिकुड़ना किसको अच्छा लगता है छोटे होना पड़ता है छोटे होने में अपमान मालूम होता निंदा मालूम होती दीनता दरिद्रता मालूम होती तुम्हारी जेब में जब धन होता तो तुम फैले होते मुला नसुद्दीन और उसका साथी एक जंगल से गुजर रहे थे साथी ने छलांग लगाई एक नाले को पार करना था वो बीच में गिर गया मुला छलांग लगा गया और उस पार पहुंच गया साथी चकित हुआ मुला की उम्र भी ज्यादा बुरा हो रहा कैसी छलांग लगाई उसने पूछा कि तुम्हारा राज क्या क्या तुम ओलम्पिक इत्यादि में छलांग लगाते रहे हो कोई अभ्यास किया है ये बिना अभ्यास के नहीं हो सकता मुला ने अपना खींचा बजाया उसमें कलदार थे रुपए थे खना खन हुए उसने कहा मैं नहीं। मतलब उसने कहा कि अगर छलांग जोर से लगानी हो तो खीसे में गर्मी चाहिए फोकट में लगती छलांग तुम्हारा खीसा बताओ खीसा खाली गर्मी नहीं तो छलांग क्या खाक लगाओगे छलांग के लिए गर्मी चाहिए और धन बड़ा गर्मी देता है तुमने चाल किया खीसी में रुपए हो तो सर्दी में भी कोट की जरूरत नहीं पड़ती <laughs> एक गर्मी रहती फिर टटोल के खीसे में हाथ डालकर देख लेते हो जानते हो कि है कोई फिक्र नहीं चाहो तो अभी कोट खरीद लो लेकिन अगर खीसे में रुपए न हो तो जरूरत बिना हो अभी कोट की तो भी खलता है लगता है दीनता दरिद्रता छोटापन सामर्थ्य की मन टूटा टूटा मालूम होता तुम जरा गौर से देखना मन तुम्हारी जितनी ज्यादा परिग्रह की सीमा होती उतना ही बड़ा होता मेरे को दो मन गया मन कोई वस्तु नहीं है मन तो शरीर और आत्मा का एक दूसरे से मिल जाने से जो भ्रांति पैदा होती उसका नाम है मन तो प्रतिबिंब है ऐसा समझो कि तुम दर्पण के सामने खड़े हुए दर्पण सच है तुम भी सच हो लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सच नहीं आत्मा शरीर का साक्षात्कार हो रहा है शरीर का जो प्रतिबिंब बन रहा है आत्मा में उसको अगर तुमने सच मान लिया तो मन अगर तुमने जाना के कि केवल शरीर का प्रतिबिंब है ना तो मैं शरीर हूं तो शरीर का प्रतिबिंब तो मैं कैसे हो सकता हूं तो फिर कोई मन नहीं बुद्ध पुरुष के पास कोई मन नहीं होता आ मन की स्थिति का नाम ही तो बुद्धत्व है इसलिए कबीर कहते आ मनी दशा स्टेट ऑफ नो माइंड आ मनी दशा उन मनी दशा वे मनी दशा जहां मन न रह जाए मन केवल भ्रांति धारणा है ऐसी झूठ है जैसे ये मकान और तुम कहो मेरा मकान सच है तुम सच हो मगर ये मेरा बिल्कुल झूठ है क्योंकि तुम नहीं थे तब भी मकान था और कल तुम नहीं हो जाओगे तब भी मकान रहेगा और ध्यान रखना जब तुम मरोगे तो मकान रोएगा नहीं कि मालिक मर गए मकान को पता ही नहीं कि बीच में आप नहा की मालिक होने का शोरगुल मचा दिए थे मकान ने सुना ही नहीं तुम नहीं थे धन यही था तुम नहीं रहोगे धन यही रह जाएगा सब ठाक पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन तो जो पड़ा रह जाएगा उस पर तुम्हारा दावा झूठ इसलिए तो हिंदू कहते हैं सब है भूमि गोपाल की वो जो सब है परमात्मा का है मेरा कुछ भी नहीं जिसने ऐसा जाना कि सब परमात्मा का है मेरा कुछ भी नहीं उसका मन चला गया मन बीमारी है मन अस्तित्वगत नहीं है मन केवल भ्रांति है तुमने राह पर पड़ी रस्सी देखी और समझ लिया सांप और भागने लखी कोई दिया ले आया और रस्सी रस्सी दिखाई पड़ गई और तुम हंसने लगे बस मन ऐसा है दिया देख लो जरा मन नहीं जैसे रस्सी में सांप दिख जाए ऐसी मन की भ्रांति है मन मान्यता है तो बुद्ध पुरुषों को मन तो होता नहीं इसलिए मानसिक दुख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता मानसिक दुख तो उन्हीं को होता है जिनके पास जितना बड़ा मन होता है तुम देखो ऐसे समझो गरीब देशों में मानसिक बीमारी नहीं होती गरीब देश में मनोवैज्ञानिक का कोई अस्तित्व ही नहीं जितना अमीर देश हो उतने ही ज्यादा मनोवैज्ञानिक की जरूरत है मनोचिकित्सक की जरूरत है अमरीका में तो शरीर का डॉक्टर धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है और मन का डॉक्टर बढ़ता जा रहा है स्वाभाविक क्योंकि मन बड़ा हो गया है धन फैल गया मेरे का भाव फैल गया आज अमेरिका में जैसी समृद्धि है वैसी कभी जमीन पर किसी देश में नहीं थी उस समृद्धि के कारण मन बड़ा हो गया मन बड़ा हो गया तो मन की बीमारी बड़ी हो गई तो आज तो हालत ऐसी है कि करीब चार में से तीन आदमी मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से रुक ले चौथा भी संदिग्ध है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तीन का दो पक्का है की चार में से तीन थोड़े अस्त व्यस्त चौथा भी संदिग्ध पक्का नहीं सच तो ये मनोवैज्ञानिक का भी कोई पक्का नहीं कि वो खुद भी मैं जानता हूं अनुभव से क्योंकि मेरे पास जितने मनोवैज्ञानिक संन्यासी हुए उतना कोई दूसरा नहीं हुआ मेरे पास जिस व्यवसाय से अधिकतम लोग आए हैं संन्यास लेने वो मनोवैज्ञानिकों का थे मनोविध मनोचिकित्सकों का मनुण और उनको मैं जानता हूं उनकी तकलीफ है भारी तकलीफ है वो दूसरे की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं डूबता डूबते को बचाने की कोशिश कर रहा है वो शायद अपने आप बच भी जाता है इन सज्जन के सत्संग में और डूबेगा ऐसा कभी कभी हो जाता है कभी कभी करुणा भी बड़ी नहीं पड़ जाती मैं एक नदी के किनारे बैठा था सांझ का वक्त था और एक आदमी वहा कुछ चने चुगा रहा था मछलियों को हम दोनों ही थे और एक लड़का किनारे पे तैर रहा था वो जरा दूर निकल गया और चिल्लाया कि मरा डूबने लगा तो वो जो आदमी चने चुगा रहा था एकदम छलान लगा कि कुंभ गया इसके पहले कि मैं कु वो गया मैंने कहा जब वो कुछ ठीक है मगर कुद के वो चिल्लाने लगा की बचाओ बचाओ तो मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने कहा मामला क्या उसने कहा कि मुझे तैरना आता ही नहीं और एक झट खड़ी हो गई उन दो को बचाना पड़ा अब ये सज्जन अगर उस बच्चे को बचाने जब मैं निकाल को उनको किसी तरह बाहर ले आया तो मैंने पूछा कि कुछ होश से चलते हो जब तुम्हें तैरने नहीं आता तुम्हें तो कहा याद ही ना रही जब वो बच्चा डूबने लगा तो मैं भूल ही गया कि मुझे तैरना नहीं आता ये मामला इतनी जल्दी हो गया डूबते देख के कौन पढ़ा कुने के पहले ही तो सोच लेना चाहिए कि तुम्हें तैरना आता है पश्चिम में मन विक्षित हुआ जा रहा है जरूरत बहुत से लोग डूब रहे हैं मन की बीमारी में डूब रहे हैं बहुत से लोगों ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं मैं बड़े से बड़े मनोविज्ञानिकों का जीवन बहुत गौर से देखता रहा हूं मैं बहुत हैरान हुआ खुद सिंह फ्रायज मानसिक रूप से रुगण मालूम होता है स्वस्थ नहीं मालूम होता जन्मदाता मनोविज्ञान का कुछ चीजों से तो वो इतना घबराता था कि अगर कोई किसी की मौत की बात कर दे तो वो कपने लगता था ये कोई बात हुई अगर कोई कहे कि कोई मर गया उसने कई दफा चेष्टा करके अपने को संभालने की कोशिश की मगर नहीं दो दफा तो वो बेहोश हो गया ये बात ही कि कोई मर गया कि वो घबरा जाए मौत इतना डरा है तो मन बड़ा रुगण सच तो यह है कि यह कहना कि मन रुगण है ठीक नहीं मन ही रोग है फिर जितना मन फैलता है आज अमेरिका में मन का खूब फैलाओ धन के साथ मन फैलता है इसलिए तो मन धन चाहता है धन फैलाओ का ढंग धन मन की मांग है कि मुझे फैलाओ मुझे बड़ा करो गुब्बारा बनाओ मेरा भरे जाओ हवा बड़े से बड़ा करो फिर बड़ा करने से जैसे गुब्बारा एक सीमा पे जाकर टूटता है वैसा मन भी टूटता है वही विक्षित है तुम तो बड़ा किए चले जाते हो बड़ा किए चले जाते हो एक घड़ी आती के गुब्बारा टूटता है इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत धनिक समाज ही धार्मिक हो सकते जब गुब्बारा टूटने लगता है तब आदमी सोचता है कि कहीं कुछ और सत्य होगा जिसे हमने सत्य माना था वो तो फूट गया कि वो तो पानी का बुलबुला सिद्ध हुआ बुद्ध पुरुष के पास तो कोई मन नहीं क्योंकि बुद्ध पुरुष के पास मेरा नहीं तेरा नहीं मैं नहीं तू नहीं रसी बचा द्वंद्व तो गया द्वंद्व के साथ ही भीतर बटाव कटाव भी चला गया मनोवैज्ञानिक सिज़ोफ्रेनिया की बात करते मनुष्य के भीतर दो खंड हो जाते जिससे दो व्यक्ति हो गए एक ही आदमी के भीतर तुमने भी अनुभव किया होगा अधिक लोग सिज़ोफ्रेनिक थे दुनिया में तुमने कई दफा अनुभव किया होगा तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक से बात कर रही थी सब मामला ठीक था जरा तुमने कुछ कह दिया कुछ ऐसा जो उसे न जचा बस बात बदल गई अभी छह भर पहले तक बिल्कुल लक्ष्मी थी अब एकदम दुर्गा का रूप ले लिया महाकाली हो गई अब वो चाहती कि तुम्हारी छाती पर नाच जैसे कि शिव की छाती पर महाकाली नाच रही तुम चौंकते हो कि जरा सी बात थी इतनी जल्दी कैसा रूपांतरण हुआ ये महाकाली भी छिपी ये दूसरा हिस्सा है मित्र से सब ठीक चल रहा है जरा सी कोई बात हो जाए कि सब मैत्री दो कोड़ी में गई जन्म जन्म की मेहनत व्यर्थ गई जरा सी बात और दुश्मनी हो गई जो तुम्हारे लिए मरने को राजी था वो तुम्हें मारने को राजी हो जाता ये दस्या है आदमी का कोई भरोसा नहीं क्योंकि आदमी एक आदमी नहीं भीतर कई आदमी भरे पड़े भीड़ मन तो एक भीड़ तुम बहुत आदमी हो इस भीड़ का कोई भरोसा नहीं सुबह तुम कहते हो आपसे मुझे बड़ा प्रेम है भरोसा मत करना शाम को ये सज्जन जूता मारने आ जाए भरोसा मत करना और ऐसा नहीं कि अभी जो ये कह रहे हैं तो धोखा दे रहे हैं अभी भी पूरे मन से कह रहे हैं और शाम भी जब जूता मारेंगे तो पूरे मन से मारेंगे तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो और तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि मामला क्या है जिस पत्नी के बिना तुम जी नहीं सकते उसके साथ जी रहे हो उसके बिना भी नहीं जी सकते माया के चली जाती है तो बड़े सपने आने लगते हैं। एकदम सुंदर पत्र लिखने लगते हो पति ऐसे पत्र लिखते हैं माया के गई पत्नी को कि उसको भी धोखा आ जाता सोचने लगती कि यही आदमी जिसके साथ में रहते हो लौट के धोखा टूटेगा लौट, लौट के आएगी तो बस पता चलेगा कि तो वही वो सज्जन जिनको छोड़ के गई थी ये एकदम कवि हो गए थे रूमानी हो गए थे आकाश में उड़े जा रहे थे और ऐसा नहीं कि ये कोई झूठ लिख रहे थे पत्र जब लिख रहे थे तो सच ही लिख रहे थे वो भी मन का एक हिस्सा था पत्नी के आते से वो हिस्सा विदा हो जाएगा दूसरे हिस्से प्रकट हो जाएंगे से प्रेम है उसी से घृणा भी चल रही है जिससे मित्रता है उसी से शत्रुता भी बनी ऐसा द्वंद्व है इस द्वंद्व में आदमी दुखी और इन बंदों को समेट कर चलने में बड़ी मुसीबत है इसलिए तो तुम इतने परेशान हो ऐसा कचरा कूड़ा सब संभाल के चलना पड़ रहा है एक घोड़ा इस तरफ जा रहा है एक घोड़ा उस तरफ जा रहा कोई पीछे खींच रहा कोई आगे खींच रहा कोई टांग खींच रहा कोई हाथ खींच रहा बड़ी फजीहत है इस बीच तुम कैसे अपने को संभाले चले जा रहे हो यही आश्चर्य सिंह ने लिखा है कि आदमी सभी आदमी पागल क्यों नहीं है ये आश्चर्य होने चाहिए सभी पागल अगर देखें आदमी के मन की हालत तो होने चाहिए सभी पागल कुछ लोग कैसे अपने को संभाले हैं और पागल नहीं ये चमत्कार है बुद्ध पुरुषों के पास कोई मन नहीं इसलिए मानसिक पीड़ा का कोई कारण नहीं तीसरा प्रश्न परमहंस रामकृष्ण के जीवन में दो उल्लेखनीय प्रसंग है एक की वे एक हाथ में बालू और दूसरे में चांदी के सिक्के रखकर दोनों को एक साथ गंगा नदी में गिरा देते थे और दूसरा कि जब स्वामी विवेकानंद ने उनके बिस्तर के नीचे चांदी का सिक्का छिपा दिया तो परमहंस देव बिस्तर पर लेटते ही पीला से चीख उठे थे महा गीता के विचरागता के सूत्र के संदर्भ में इन दो प्रसंगों आरोप हमें कुछ समझाने की अनुकंपा करी रामकृष्ण के जीवन के ये दोनों प्रसंग अब तक ठीक से समझे भी नहीं गए क्योंकि जिन ने इनकी व्याख्या की है उन्हें परमहंस दशा का कुछ भी पता नहीं इनकी व्याख्या साधारण रूप में की गई रामकृष्ण एक हाथ में चांदी और एक हाथ में रेत को रख के गंगा में गिरा देते तो हम समझते हैं कि रामकृष्ण के लिए चांदी और मिट्टी बराबर है स्वभाव था ये सीधा अर्थ हो जाता है। लेकिन अगर यही सच है कि रामकृष्ण के लिए सोना और मिट्टी चांदी और मिट्टी बराबर है तो दोनों हाथों में मिट्टी रख के क्यों नहीं गिरा देते एक हाथ में चांदी रख के क्यों गिराते कुछ फर्क होगा कुछ थोड़ा भेद होगा नहीं ये व्याख्या ठीक नहीं है रामकृष्ण के लिए तो कुछ भी भेद नहीं है और ये गिराना भी रामकृष्ण के लिए अर्थहीन है रामकृष्ण विरागी नहीं है वीतरागी ये विरागी के लिए तो ठीक है कि विरागी कहता मिट्टी चांदी सब बराबर सब मेरे लिए बराबर है ये सोना भी मिट्टी ये विरागी की भाषा है रामकृष्ण वीतरागी है ये परमहंस की भाषा हो नहीं सकती फिर रामकृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं ये उनके लिए कर रहे होंगे जो उनके आसपास थे ये उनके लिए संदेश है जो राग में पड़ा है उसे पहले विराग सिखाना पड़ता है जो विराग में आ गया उसे फिर वीचरागता सिखानी पड़ती है कदम कदम चलना होता है और रामकृष्ण कहते थे हर अनुभव से गुजर जाना जरूरी है तुम बहुत चकित होगे मैं तुम्हें उनके जीवन का एक उल्लेख बताऊं बताऊ तुमने कभी सुना भी न हो कि उनके भक्त उसकी बहुत चर्चा नहीं करते जरा उलझन भरा है रामकृष्ण ने एक उथुरा नाथ को उनके एक भक्त को कहा कि सुन मथुरा किसी को बताना मत मेरे मन में रात एक सपना उठा कि सुंदर बहुमूल्य सिल्क के कपड़े पहने हुए गंदा तकिया लगा के बैठा हूं और हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूं और हुक्का गुड़गुड़ाते मैंने देखा कि मेरे हाथ पे जो अंगूठी सोने की बड़ी शानदार है उसमें हीरा जड़ा है अब तुझे तो इंसाम करना पड़ेगा क्योंकि जरूर यह सपना उठा तो जरूर यह वासना मेरे भीतर होगी इसको पूरा करना पड़ेगा नहीं तो ये वासना मुझे भटकाएगी अगली जिंदगी में आना पड़ेगा हुक्का गुड़गुड़ाना पड़ेगा तो तू इंतजाम कर दे किसी को बताना मत लोग तो समझेंगे नहीं तो मथुरा तो उनका बिल्कुल पागल भक्त था उसने कहा कि ठीक वो गया उसने चोरी छिपे सब इंतजाम कर लाया बहुमूल्य हीरे की अंगूठी खरीद लाया शानदार हुक्का लखनवी बहुमूल्य से बहमूल्य रेशमी वस्त्र और आश्रम के पीछे गंदा के तट पर उसने गद्दा तकिया लगा दिया रामकृष्ण बैठे शान से गदाकिया लगा के अंगूठी में अंगूठी डाल के हक्का बगल में लेके गुड़गुणाना शुरू किया वो पीछे छिपा झाड़ के देख रहा मामला क्या होता अंगूठी देखते जाते हैं कहते हैं कि ठीक बिल्कुल वही है देख ले रामकृष्ण ठीक से देख ले और खूब मजा ले ले क्यारे नहीं तो फिर आना पड़ेगा कपड़ा भी छू के देखते हैं कि ठीक बड़ा गुदगुदा है कहते रामकृष्ण ठीक से देख ले नहीं तो फिर इसी कपड़े के पीछे पड़ेगा बोग ले हक्का गुड़गुड़ाते हैं राम रामकृष्ण ठीक से गुड़गुड़ा ले बस एक दो तीन चार मिनट ये चला पांच मिनट चला होगा फिर खिलखिला के खड़े हो गए अंगूठी गंगा में फेंक दी होक्का तोड़ के उस पर थूका और उसके ऊपर कूंदे और कपड़े फाड़ के तो मथुरा घबराया कि ये क्या पागल हो रहे हैं एक तो पहले ये पागलपन था ये हुक्का गुड़गुड़ाना किसी को पता चल जाए तो कोई माने भी ना अगर मैं हुक्का बुलबुलाऊ तो लोग मान भी लें किसी लोग गुड़गुणा गुण रहे होंगे उनका कुछ भरोसा नहीं लेकिन रामकृष्ण हुक्का गुड़गुणाये मथुरा भी किसी को कहेगा तो कोई मानने वाला नहीं है और अब ये क्या हो रहा है और उन्होंने गद्दे तकिये भी उठा के गंगा में फेंक दिए नम धड़ंग हो गए सब कपड़े फाड़ डाले और मथुरा को बुलाया कि खत्म अब आगे आने की कोई जरूरत ना रही देख लिया कुछ सार नहीं रामकृष्ण का कहना यह था कि जो भी भाव उठे उसे पूरा कर ही लेना रामकृष्ण भगोड़ापन नहीं सिखाते विराग उनकी शिक्षा न थी वो कहते थे राग में हो तो राग को ठीक से भोग लो लेकिन जानते रहना राग से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ तो ये जो संस्मरण है कि चांदी और मिट्टी को एक हाथ में लेके और गंगा में डाल देते थे ये जिसके सामने डाली होगी उस आदमी के लिए इसमें कुछ इशारा होगा इससे रामकृष्ण की स्थिति की दशा का पता नहीं चलता ये उपदेश है और जब भी तुम महापुरुषों के परम ज्ञानियों के उपदेश सुनो तो इस बात का ध्यान रखना कि किसको दिए गए क्योंकि देने वाले से कम संबंध है जिसको दिए गए उससे ज्यादा संबंध है ये किसी धनडोलुप के लिए कही गई बात होगी कोई धनडोलुप पास में खड़ा होगा उसको यह बोध देने के लिए किया होगा रामकृष्ण की चित्त दशा में तो क्या मिट्टी क्या सोना इतना भी भेद नहीं है कि अब एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेत लेके याद दिलाएं। और अगर विवेकानंद ने उनके तकिये के नीचे चांदी के सिक्के रख दिए और वो पीड़ा से कराह उठे तो विवेकानंद के लिए कुछ शिक्षा होगी कुछ शिक्षा होगी कि सावधान रहना कुछ शिक्षा होगी कि तू जा रहा है पश्चिम वहां धन ही धन की दौड़ है कहीं खो मत जाना भटक मत जाना ये जो पीला से करहा उठी है ये तो सिर्फ विवेकानंद पर एक गहन संस्कार छोड़ देने का उपाय ताकि उसे याद बना रहे ये बात भूले ना ये एक चांटे की तरह उस पर पड़ गई बात कि रामकृष्ण को चांदी छूके ऐसी पीड़ा हो गई थी तो चांदी जहर है कहने से ये बात शायद इतनी गहरे ना जाती कहते तो वो रोज थे सुनने से शायद ये बात न मनने प्रविष्ट करती न प्रवेश करती लेकिन यह घटना तो जल से अंगारे की तरह छाती पर बैठ गई होगी विवेकानंद के ये विवेकानंद के लिए संदेश था इसमें सदगुरुओं के संदेश बड़े अनूठे होते हैं ऐसा उल्लेख है कि विवेकानंद रामकृष्ण तो चले गए देह को छोड़कर विवेकानंद पश्चिम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक दिन शारदा रामकृष्ण की पत्नी को मिलने गए आज्ञा लेने आशीर्वाद मान ले तो चौकी में खाना बना रही थी रामकृष्ण के चले जाने के बाद भी शारदा सदा उनके लिए खाना बनाती रही क्योंकि रामकृष्ण ने मरते वक्त कहा आंख खोलकर कि मैं जाऊंगा कहा यही रहूंगा जिनके पास प्रेम की आंखें है वो मुझे देख लेंगी तो रोना मत शारदा क्योंकि तू विधवा नहीं हो रही है क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं मैं तू हूं जैसा हूं ऐसे ही रहूंगा देह जाती देह से थोड़ी तू ब्याही गई थी तो सिर्फ भारत में एक ही विधवा हुई है शारदा जिसने चूड़ियां नहीं तोड़ी चुटी तो चुना तोड़ने का कोई कारण ना रहा और शारदा रोई भी नहीं वो वैसे ही सब चलाती रही अद्भुत स्त्री थी आके ठीक समय पर जैसा रामकृष्ण के समय होता भोजन का वो आके कहती की परम हंसदेव भोजन तैयार थाली लग गई आप चले फिर थाली पे बैठ के पंखा चलती फिर बिस्तर लगा देती मसहरी डाल देती और कहती है सो जाएं फिर दोपहर में सत्संगी आते होंगे ऐसा जारी रहा क्रम तो परमहंस के लिए परमहंस तो जा चुके भोजन बना रही थी विवेकानंद गए और उन्होंने कहा कि माँ मैं पश्चिम जाना चाहता हूं परमहंस देव का संदेश फैलाने आज्ञा है आशीर्वाद है तो शारदा ने कहा कि विवेकानंद वो जो छुरी पड़ी है उठा के मुझे दे दे सब्जी काटने की छुरी साधारणता कोई भी छुरी उठा के देता है तो मूठ अपने हाथ में रखता है लेकिन विवेकानंद ने फल तो अपने हाथ में पकड़ा और मूठ शारदा की तरफ करके दी शारदा ने कहा कोई जरूरत नहीं रख दे वहीं ये तो सिर्फ एक इशारा था जानने के लिए तू जा सकता है विवेकानंद का मैं कुछ समझा नहीं का आशीर्वाद है मेरा तू जा सकता है ये तो मैं ये जानने के लिए देखती थी कि तेरे मन में महाकरुणा है या नहीं साधारणता तो आदमी मुठ अपने हाथ में रखता है कि हाथ ना कट जाए और छोरे की धार दूसरे की तरफ करता है कि पकड़ लो तुम कटो तो कटो हमें क्या लेना देना लेकिन तूने धार तो खुद पकड़ी और मूठ मेरी तरफ की बस बात हो गई तू जा आशीर्वाद है उससे किसी की कभी कोई हानि ना होगी लाभ होगा याद रखना जब गुरु बोले तो शिष्य पर ध्यान रखना क्योंकि गुरु शिष्य के लिए बोलता है ये दोनों घटनाएं शिष्यों के लिए रामकृष्ण के तल पर तो क्या अंतर पड़ता है ना मिट्टी मिट्टी है ना सोना सोना है मिट्टी भी मिट्टी है सोना भी मिट्टी है मिट्टी भी सोना सब बराबर है जहाँ एक रस का उदय हुआ जहां सब भेद खो गए जहां एक ही परमात्मा दिखाई पड़ने लगा फिर सभी उसके ही बनाए गए आभूषण रामकृष्ण परम विचराग दशा हैं। है विरागी नहीं न रागी दोनों के पार अस्टवकृष जिस सूत्र की बात कर रहे हैं शरक्त विरक्त के पार वही है रामकृष्ण प्रश्न आप कहते हैं कि भागो मत जागो साक्षी बनो लेकिन नौकरी के बीच रिश्वत से और रिश्तेदारों के बीच मास मदिरा से भागने का मन होता है साक्षी बना बिना कोयले की खान में रहने से कालिख तो लगेगी ही हमें समझाने की मेहरबानी करें जब मैं तुमसे कहता हूँ साक्षी बनो तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे साक्षी में रूपांतरण है मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि साक्षी बनोगे तो तुम बदलोगे नहीं साक्षी तो बदलने का सूत्र है तुम साक्षी बनोगे तो बदलाव तो होने ही वाली है लेकिन वो बदलाव भगोड़े की ना होगी जागरूक व्यक्ति की होगी समझो तुम डर के रुस्वत छोड़ दो क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं नरक में सड़ोगे अगर रुस्वत ली स्वर्ग के मजे ना मिलेंगे अगर रुष्वत ली चुकोगे अगर रुष्पत ली इस भय और लोभ के कारण तुम रुष्पत छोड़ देते हो यह भगोड़ापान और जिस कारण से तुम रुस्वत छोड़ रहे हो वो कुछ रुष्वत से बड़ा नहीं वो भी रुस्वत है वो तुम स्वर्ग में जाने की रुस्वत दे रहे हो चलो यहाँ छोड़ देते हैं वहां प्रवेश दिलवा देना तुम परमात्मा से कह रहे हो देखो तुम्हारे लिए यहां हमने इतना किया तुम हमारा ख्याल रखना रुस्वत का और क्या मतलब होता है कि हम तुम्हारी प्रार्थना करते तुमने देखा भक्त जाता मंदिर में स्तुति करता स्तुति यानी रुस्वत स्तुति शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है इसका मतलब होता है घुसामद स्तुति करता है कि तुम महान हो और हम तो दीनहीन और तुम पतित पावन और हम तो पापी अपने को छोटा करके दिखाता है उनको बड़ा करके दिखाता ये तुम किसको धोखा दे रहे यही तो ढंग है खुशा मत का इसी तरह तो तुम राजनेता के पास जाते हो और उसको फुलाते हो तुम महान क्या आपके बाद देश का क्या होगा अंधकार ही अंधकार पहले उसे फुलाते हो और अपने को कहते हम तो चरण रज हैं आपकी सेवक जब वो खूब फूल जाता है तब तुम अपना निवेदन प्रस्तुत करते हो फिर वो इंकार नहीं कर सकता क्योंकि इतने महान व्यक्ति से इंकार निकले ये बात जस्ती नहीं मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ता है तुम सीधे जाके मांग खड़ी कर देते निकलवा देता दरवाजे के बाहर खुशामद राजी कर लेती तुम परमात्मा के साथ भी वही कर रहे हो नहीं ये कुछ रुस्बत से बेहतर नहीं ये रुस्बत ही है एक बड़े पैमाने पर रुष्बत है ये तो मेरा आदेश नहीं मैं तुमसे कहता हूं जागो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि रुस्वत लेने से तुम नरक में पड़ोगे क्योंकि कुछ पक्का नहीं अगर रुष्वत चलती है तो वहां भी चलती होगी अगर ठीक से रुस्वत दे पाए तो वहां भी बच जाओगे अगर शैतान की जेब गर्म कर दी तो तुम पर जरा नजर रखेगा जरा कम जलते कढ़ाई में डालेगा या तुम्हें कुछ ऐसे काम में लगा देगा कि तुम कढ़ाई में डालने के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ती होगी तुम्हें स्वयं सेवक बना देगा कि तुम चलो ये काम करो और पक्का नहीं है कुछ स्वर्ग के दरवाजे पर भी कोई नहीं जानता हो रुष्पत चलती हो क्योंकि जो यहां है सो वहां है जैसा यहां है वैसा वहां है इजिप्ट का पुराना सूत्र है एस अबब सो बिलो जैसा ऊपर वैसा नीचे मैं कहता हूं जैसा नीचे वैसा ऊपर <laughs> क्योंकि एक ही तो अस्तित्व है ये एक ही अस्तित्व का फैलाव है तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम रिश्वत इसलिए छोड़ दो नरक में ना जाओ अगर नरक में नहीं जाना हो तो मैं मानता हूं कि तुम रिश्वत का अभ्यास जारी रखो काम पर पड़ेगा अगर स्वर्ग में जाने का पक्का ही कर लिया हो तो खूब पुण्य के सिक्के इकट्ठे कर लो वो काम पड़ेंगे और तुम्हारे देवी देवता कुछ बहुत अच्छी हालत में मालूम नहीं होते तुम अपने पुराण पढ़ के देख लो तो इनसे कुछ ऐसी तुम आशा करते हो कि ये कोई साधु महात्मा है ऐसा मालूम नहीं पड़ता तुम देखते हो जरा कोई महात्मा महात्मापन्न बढ़ने लगता इंद्र का सिंहासन कपने लगता ही भी बड़े मजे की बात है ये इंद्र को इतनी घबराहट होने लगती यहां भी प्रतिस्पर्धा है यहां भी डर है कि दूसरा प्रतियोगी आ रहा क्या चले आ रहा है जयप्रकाश नारायण घबराहट है उपद्रव है जैसा यहां है वैसा वहां मालूम पड़ता तपस्वी ध्यान कर रहे हैं इंद्र घबरा रहे हैं। और देवताओं के बीच बड़े उपद्रव है कोई किसी की पत्नी लेकर भाग जाता कोई किसी को धोखा दे देता यहां तक कि देवताओं के जमीन पर दूसरों की पत्नियों के साथ संभोग कर जाते ऋषि मुनियों की पत्नियों को दगा दे जाते वो बेचारे ध्यान इत्यादि कर रहे हैं अपनी माला जप रहे हैं। इन पे तो दया करो इनका तो कुछ ख्याल करो मगर नहीं कोई इसकी चिंता नहीं तुम अपने पुराण पढ़ो तो तुम पाओगे तुम सदन तुम्हारे देवता नहीं तुम्हारा ही विस्तार है तुम्ही को जैसे और बड़े रूप में पैदा किया गया हो तुम्हारी जितनी वृत्तियां हैं सब मौजूद है कोई वृत्ति कम नहीं हो गई है धन के लिए लोलोफ है पद के लिए लोलोपे वासनाओं से भरे हैं अब और क्या चाहिए और क्या फर्क होने वाला है तो अगर तुम डर के ही भाग रहे हो तो मैं कहता हूं तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे तुम यहां भी चूकोगे वहां भी चूकोगे डर के भागने को मैं नहीं कहता मैं तो तुमसे कहता हूँ रुस्वत में दुख है फर्क समझ लेना नर्क मिलेगा ऐसा नहीं नरक मिलता अभी यही चोरी में दुख है मैं ये नहीं कहता कि चोरी के फल में दुख मिलेगा चोरी में दुख है वो चोर हो जाने में ही पीड़ा है आत्म ग्लानी है कष्ट है अग्नि है कहीं कड़ा है कोई जल रहे हैं जिनमें तुम्हें फेंका जाएगा चोरी करने में ही तुम अपना कड़ाहा खुद जला लेते हो अपनी ही चोरी की आग में खुद जलते हो झूठ बोलते हो तुम ही पीड़ा पाते हो तुमने ख्याल नहीं किया जब सत्य बोलते हो तो फूल जैसे खिल जाते हो जब झूठ बोलते हो तो कैसी काल में बंद हो जाते, हो। एक झूठ बोलो तो दस बोलने पड़ते फिर एक को बचाने के लिए दूसरा दूसरे को बचाने के लिए तीसरा एक सिलसिला है जिसका फिर कोई अंत नहीं होता सच के साथ एक मजा है सत्य बांझ उसकी संतती नहीं होती सत्य पहले से बर्थ कंट्रोल कर रहा है एक दफा बोल दिए मामला खत्म उनकी कोई पैदाइश नहीं है कि फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे झूठ बिल्कुल हिंदुस्तानी, लाइन लगा देता बच्चों की और बाप पैदा कर रहे हैं और उनके बेटे भी पैदा करने लगते और उनके बेटे भी पैदा करने लगते और एक संयुक्त परिवार है झूठ का उसमें काफी लोग रहते और एक झूठ दूसरे झूठ को ले आता तुम जब झूठ से घिरते हो तो निकलना मुश्किल हो जाता तुम ख्याल करना देखना एक झूठ दूसरे में ले जाता और पहला झूठ छोटा होता दूसरा और बड़ा चाहिए क्योंकि बचाने के लिए बड़ा झूठ चाहिए फिर झूठ बड़ा होता जाता। तुम दबते जाते झूठ के पहाड़ के नीचे तुम सड़ने लगते तुम क्रोध करके देखो जब तुम प्रेम करते हो तब तुम्हारे भीतर एक सुबहस उठती एक संगीत कोई पायल बज थी। क्षण को तुम स्वर्ग में होते हो जब तुम क्रोध करते हो तुम नरक में गिर जाते मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग और नरक कहीं भौगोलिक अवस्थाएं नहीं है स्वर्ग और नरक तुम्हारे चित्त की दशाएं प्रति क्षण तुम स्वर्ग और नरक के बीच डोलते हो जैसे घड़ी का पेंडुलम डोलता है तो मैं कहता हूं भगोड़े नहीं भगोड़े में तो लोभ मोह भय भगोड़ा यानी भय से जो भागा साक्षी का मतलब है जो बोध में जागा तुम जाग के देखो फिर जो जाग के देखने में सुंदर सत्य शिवम जो प्रीतिकर आलादकारी रसपूर्ण लगे स्वभावतः तुम उसे भोगोगे, और जो कांटा चुभाए दुख लाए नरक लाए स्वभावतः तुम्हारे हाथ से गिरने लगेगा तुम पूछते हो कि आप कहते हैं भागो मत जागो साक्षी बनो लेकिन नौकरी के बीच रिश्वत से और रिश्तेदारों के बीच मास मदिरा से भागने का मन होता है भागने से क्या होगा रिश्तेदार तुम्हारे तुम दूसरी जगह जाकर रिश्तेदार खोज लोगे जाओगे कहा तुम सोचते हो तुम्हारे गांव में ही शराबी है जिस गाँव में जाओगे वहां शराबी एक नौकरी छोड़ोगे दूसरी नौकरी पे जाओगे वहां रुष्पत चल रही तुम भागोगे कहा भागने से कुछ भी ना होगा जागो कौन तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला रहा है तुम जाग जाओ तुम पियोगे नहीं तुम कभी नहीं कहते कि फला आदमी नहीं, नहीं माना इसलिए जहर पी लिया कोई कि वो बहुत आग्रह कर रहा है। इसलिए पी लिया तुम जहर को जानते हो तो पीते नहीं कोई कितनी आग्रह करे कोई कितनी खुशामत करे तुम कहो बंद करो बकवास ये भी कोई बात कोई जहर शराब अगर तुम्हें जागरण में जहर दिखाई पड़ गई तो कौन पीता कौन पिलाता शायद तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के पीने में भी बाधा बन जाए कोई तुम्हें पिला नहीं सकता कोई उपाय नहीं इस जगत में तुम जो हो दूसरों पे जिम्मेवारी मत डालो वो तरकीब है बचने की क्या करें रिश्तेदार मांस मदरा खाते नहीं तुम खाना चाहते हो रिश्तेदारों पर टाल रहे हो तुम जागना नहीं चाहते तुम कहते हो मजबूरी है करना पड़ता है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं इस दुनिया में कोई चीज तुम मजबूरी से नहीं कर रहे हो तुम करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो मजबूरी तो तरकीब है वो तो तुम्हारा रेशनलाइजेशन वो तो तुम कहते हो ऐसी स्थिति है नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना चले क्या करेंगे रिश्तेदार तुम्हें निमंत्रण पर नहीं बुलाएंगे अच्छा तुम सौभाग्यशाली धन्यवाद दे देना कि तो बड़ी कृपा आपकी कब नहीं बुलाते रुस्वतमान लोगे थोड़ी गरीबी होगी थोड़ी मुश्किल होगी ठीक है मैं तुमसे कह भी नहीं रहा कि तुम ईमानदार रहोगे तो छप्पड़ खोल के परमात्मा तुम्हारे घर में धन भरसा देगा और जो तुमसे ऐसा कहते हैं वो झूठे और वो तुम्हें धोखा देते और उनके कारण दुनिया में बड़ी बेईमानी मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम ईमानदार हैं लेकिन बेईमान मजा कर रहे हैं मैंने कहा तुमसे कहा किसने की कि ईमानदार मजा करेंगे जिन्होंने कहा उनने तुम्हें धोखा दे दिया वो मजे की बात ही तो बेईमान बनने का सूत्र है बेईमान मजे कर रहे हैं और तुम ईमानदार हो तो मजा नहीं कर रहे मजा क्या है वो तो कहते हैं बेईमानों ने बड़ा मकान बना लिया। तो अगर बड़ा मकान बनाना है तो तुम बड़ा उपाय कर रहे हो तुम बेईमानी की तकलीफ भी नहीं भोगना चाहते हो बड़ा मकान भी बनाना चाहते हो ईमानदार रह के ईमानदार हो तो मकान छोटा ही रहेगा लेकिन छोटे मकान के भी सुख है बड़े मकान में ही सुख होते तुमसे कहा किसने तुमने बड़े मकान में रहते आदमी को सुखी देखा मुश्किल से देखोगे बहुत धन में सुख होता है ऐसा तुमसे कहा किसने बड़े से बड़े सम्राट को सुख की नींद आती बड़े से बड़े धनी को शांति है चैन है नहीं लेकिन तुम बाहर का रखरुभाव देखते हो तुम्हारा दिल भी तो इन्हीं चीजों पर है कि मकान तो हमारे पास भी बड़ा हो कार हमारे पास भी बड़ी हो धन का अंबार लगे और लग जाए ईमानदारी से और रुष्वत लेना ना पड़े और हम अपनी माला जबते ध्यान भी करते रहें और ये सब चीजें भी साथ आ जाएं तुम असंभव की मांग कर रहे हो तो फिर तो बेईमान के साथ अन्याय हो जाएगा बेचारा बेईमानी भी करे बेईमानी की तकलीफ भी भोगे बेईमानी का नरक भी झेले बड़ा मकान भी ना बना पाए तुम ईमानदारी का भी मजा लो बड़े मकान का भी दोनों हाथ लड्डू एक हाथ उसको भी लेने दो वो काफी तकलीफ झेल रहा है और जितनी तकलीफ झेल रहा है उतना उसको मिल नहीं रहा है कह देता हूं जो मिल रहा है वो कूड़ा करकट है तकलीफ वो बहुत बड़ी झेल रहा है आत्मा बेच रहा है कचरा इकट्ठा कर रहा है लेकिन तुम्हारी नजर भी कचरे पर लगी तुम कहते देखो उसके पास कचरे का कितना ढेर लग गया हमारे पास बिल्कुल नहीं यहां कोई कचरा डालते ही नहीं हम बैठे रहते सड़क के किनारे यहां कोई कचरा डालता नहीं बेईमानों के पास लोग कचरा डाल रहे हैं नहीं तुम्हारी नजर खराब है तुम बेईमान हो और कायर हो तुम बेईमानी की हिम्मत भी नहीं करना चाहते और तुम बेईमान को जो मिलता है बेईमानी से वो भी पाना चाहते हो तुम बिना दौड़े प्रतियोगिता में प्रथम आना चाहते हो तुम कहते देखो हम तो बैठे फिर भी प्रथम नहीं आ रहे और ये लोग दौड़ रहे हैं और प्रथम आ रहे हैं तो जो दौड़ेंगे वो प्रथम आएंगे लेकिन दौड़ने की तकलीफ दौड़ने की परेशानी दौड़ने का पसीना जद्दोजहद वो झेलते तुम बैठे बैठे प्रथम आना चाहते हो तुम चाहते हो कि तुम परमात्मा कोई चमत्कार करे क्यों क्योंकि तुमने रुस्वत नहीं ली रुस्वत लेना पाप हो न लेना कोई पुण्य नहीं चोरी करना पाप हो न करना कोई पुण्य नहीं है इसको ख्याल में रखो इतने से कुछ नहीं होगा कि तुमने चोरी नहीं की चोरी नहीं की तो ठीक है तुम चोरी करने की तकलीफ से बच गए और चोरी करने की तकलीफ से जो थोड़े बहुत सुख का प्रलोभन मिलता है आशा बनती है उससे भी तुम बच गए तुम झंझट के बाहर रहे बस इतना क्या कम इतना फल क्या थोड़ा है मैं जब तुमसे कहता हूं जागो तो मेरा मतलब यह है कि तुम जीवन की सारी स्थिति को आंख भर के देखो फिर उस देखने से ही क्रांति घटनी शुरू होती है। तुम देखते हो कि जो व्यर्थ है वो दुख देता है अभी देता यही देता तथा देता, धीरे धीरे उस दुख से तुम्हारा छुटकारा होने लगता है और जब तुम्हारे जीवन के सारे दुख हो जाते हैं तो सुख का सितार बचता है सुख का सितार तो तुम्हारे भीतर बजी रहा है ये जो दुख के नगाड़े तुम बजा रहे हो उनकी वजह से सितार सुनाई नहीं पड़ता उसकी आवाज धीमी बारीक सूक्ष्म तो बह ही रहा है लेकिन तुम्हारे आसपास दुख के इतने परनाले बह रहे हैं, ऐसी बाढ़ आई है दुख की कि वो जो रस की छीण धार है उसका पता नहीं चलता वो जो एक किरण है परमात्मा की तुम्हारे भीतर तुम्हारे कृत्य के अंधकार में खो गई तुम्हारे अहंकार की अंधेरी रात में दब गई तुम जरा जागो तो तुम्हारे जीवन में क्रांति अपने आप आ जाएगी रिश्तेदार न छोड़ने पड़ेंगे और नौकरी से भागना पड़ेगा यह तो मैं पहली बात कहता लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में रूपांतरण न होगा हो सकता है साक्षी भाव में जागने पर ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हारा सारा प्राणपण से जंगल जाने का भाव उठे वो भगवड़ापन नहीं है फिर मैं कहता हूं सब भगोड़े जंगल पहुंच जाते लेकिन सब जंगल पहुंचने वाले भगोड़े नहीं कभी कभी तो कोई सहज सभा से जंगल जाता है एक सहज आकांक्षा कोई भगोड़ा नहीं जिंदगी से ऊप के नहीं डर के नहीं किसी पुण्य पुरस्कार के लिए नहीं जंगल का आवाहन वो जंगल की हरियाली किसी को बुलाती जंगल का रस किसी को खींचता कृष्ण मोहम्मद यहां पीछे बैठे वो मिलानों में थे बड़ी नौकरी पर थे छोड़ के आ गए भगोरे नहीं जीवन से भागे नहीं तो जब यहां आए तो जंगल जा रहे थे इरादा था कि कहीं पंचगनी में दूर जाके कुटी बना के बैठ जाएंगे इधर बीच में उन्हें मैं मिल गया तो मैंने कहा कहां जाते हो तो राजी हो गए भगोड़े होते तो राजी ना होते उन्होंने कहा ठीक आप आज्ञा देते हैं तो यहीं रह जाऊंगा भगोड़े में तो जिद्द होती शांति की तलाश थी मैंने कहा पंचगनी पे क्या होगा मैं यहां मौजूद हूं इससे बड़ा पहाड़ तुम्हें मिलना मुश्किल है तुम यही रुक जाओ तुम्हारी कुटिया यहीं बना लो एक बार भी नाना कहा हां भर के ठीक यहीं रुक जाते भागे नहीं है लेकिन शांति की तरफ एक बुलावा आ गया एक निमंत्रण आ गया है शांत होना तो मैं ये नहीं कहता कि तुम अगर शांत हो जाओ साक्षी बन जाओ आनंद से भर जाओ तो जरूरी नहीं कह रहा हूं कि तुम रहोगे ही घर में हो सकता है तुम चले जाओ लेकिन उस जाने का गुणधर्म अलग होगा तब तुम कहीं भाग नहीं रहे हो कहीं जा रहे हो फर्क समझ लो भगोड़ा कहीं से भागता है उसकी नजर कहाँ जा रहा है इस पर नहीं होती कहां से जा रहा है इस पर होती घर परिवार पत्नी बच्चे ये भगोड़ा लेकिन अगर तुम साक्षी हो तो कभी हिमालय की पुकार आती तब तुम हिमालय की तरफ जा रहे हो तब एक अदम्य पुकार है जिसे रोकना असंभव है तब कोई खींचे लिए जा रहा तुम भाग नहीं रहे, कोई खींचे लिए जा रहा है कोई से तु जुड़ गया है पुकार आ गई स्वभाव से अगर तुम जाओ तो सौभाग्यशाली हो भाग के गए तो दुख पाओगे मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम अभी भाग जाओ और जंगल में बैठ जाओ झाड़ के नीचे तुम रास्ता देखोगे कि कोई आते ही नहीं रुस्वत की रास्ता नहीं देखोगे अब रास्ता देखो कोई भक्त आ जाए पैर तो कुछ आ जाए वो मतलब वही है चढ़ोत्री को कि रुस्वत कहो राह देखोगे कि कोई भक्त आ जाए कोई मित्र आ जाए कोई शिष्य बन जाए तो छप्पर डाल दे अब वर्षा करीब आ रही यहां झाड़ के नीचे कैसे बैठेंगे तुम यही सब चिंता फिक्र में रहोगे और देर ना लगेगी कोई ना कोई बोतल लिए आ जाए क्योंकि जो मांगो इस जगत में मिल जाता है यही तो मुश्किल एक दिन तुम देखोगे चले आ रहे हैं कोई बोतल लिए क्योंकि शराब बंदी हुई जा रही है तो जिनको भी बोतलें भरनी वो भी जंगल की तरफ जा रहे हैं वही जंगल में बनेगी अब शराब अब तुम कहोगे ये भी बड़ी मुसीबत हो गई अभी आ गए सज्जन लेके बोतल अब न पियो तो भी नहीं बनता चार वस्त नहीं पड़ती साधु सन्यासी आ जाएंगे गांजा बांग लिए तुम वो पीने लगोगे अब साधु कहे तो इंकार भी तो करते नहीं बनता और कोई हो तो इंकार भी कर दो साधु ने चिलम ही भर के रख दी अब वो कहता अब एक कस्तू लगाई लो और बड़ा आनंद आता है तो ब्रह्मानंद है और भगवान ने ये चीजें बनाई क्यों और फिर शिव से लेके अब तक सभी भक्त इनका उपयोग करते रहे तुम क्या शिव से भी अपने को बड़ा समझ रहे तो मन हो जाता है तुम भाग के ना भाग सकोगे जागोगे तो ही जाग के अगर न गए तो भी गए गए तो भी ठीक न गए तो भी ठीक मगर तो तब जीवन में एक सहज स्पूर्ण होती और मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम जागे रहो तो कालक से भरी कोठरी से भी निकल जाओगे और कालक तुम्हें ना लगेगी क्योंकि तो कालक शरीर को ही लग सकती है शरीर तुम नहीं हो वस्त्रों को लग सकती है वस्त्र तुम नहीं हो तुम तो कुछ ऐसे हो जिस पर कालक लग ही नहीं सकती तुम्हारा तो स्वभाव ही निर्दोष है तुम तो सदा से शुद्ध बुद्ध मात्र चैतन्य रूप निराकार होटस्थ रहने से कुछ नहीं बनेगा न तथस्थ रहने से समस्ती को जीने से सहने से जीता है आदमी अकेला तो सूरज भी नहीं है उससे ज्यादा अकेला तो तुम तुम चाहोगे मृत्यु तक तथस्थता निभाओगे सिमट कर बहते हुए जीवन में उतरो घाट से हाथ तक हाट से घाट तक आओ जाओ तूफान के बीच गाओ मत बैठो ऐसे चुपचाप तट पर तथस्थ हो या कुथस्थ हो इससे फर्क नहीं पड़ता सिमट कर बहते हुए जीवन में उतरो घाट से हाथ तक हाथ से घाट तक आओ जाओ तूफान के बीच गाओ मत बैठो ऐसे चुपचाप तट पर, परमात्मा इतने गीत गा रहा है तुम भी सम्मिलित हो ये परमात्मा का उत्सव जो चल रहा जगत में ये जो सृष्टि का महायान चल रहा ये महोत्सव जो चल रहा इसमें तुम दूर दूर मत खड़े रहो नाचो गुनगुनाओ भागीदार बनो और भागीदार बनके भी दृष्टा बने रहो यही मेरी शिक्षा है क्योंकि दृष्टा में कुछ भेद नहीं पड़ता तुम किनारे पे बैठ के ही दृष्टा बनोगे तो ये दृष्टा बड़ा कमजोर हुआ नदी की धार में और तूफान से खेलते हुए दृष्टा बनने में क्या अड़चन है दृष्टा ही बनना है ना पहाड़ पर बनोगे बाजार में नहीं बन सकते जब दृष्टा ही बनना है तो बाजार का भय कैसा देखना ही है और इतना ही जानना है कि मैं देखने वाला हूं तो तुम पहाड़ देखो कि दृश्य देखो कि नदी झरने देखो कि लोग देखो दुकाने देखो क्या फर्क पड़ता है दृष्टा तो दृष्टा है कुछ भी देखे और जो भी तुम देखो अगर जानते रहो सपना है तो फिर क्या अड़चन है ऐसा हुआ रमन महर्षि को अरुणाचल की पहाड़ी से बड़ा लगाव था वो दिन में कई दफा उठ उठ के चले जाते थे पहाड़ी पर कई दफा नाश्ता किया और गए भोजन किया और गए सो के उठे और गए बीच में सत्संग चल वो कहेंगे बस गए पहाड़ी पर दिन में कई दफा चले जाते थे फिर भी पहाड़ी तो बड़ी तो पूरे कई पहाड़ी पर कई हिस्से थे जहां तक नहीं पहुंच पाते थे तो एक दिन अपने भक्तों को कहा कि कल तो मैं उपवास करूंगा ताकि लौटना ना पड़े कल तो दिन भर भूखा रहूंगा और सांझ तक खोज करूंगा कई जगह खाली रहें जहाँ मैं नहीं पहुंचा इस पहाड़ी पर दूर से कहीं कोई झरना दिखाई पड़ता उसके पास नहीं जा पाया तो कल तो मैं भोजन नहीं करूंगा तो भक्तों ने कहीं बड़ी झंझट की बात है तो रात को खूब उनको भोजन करवा दिया खूब करवा दिया उन्होंने बहुत रोका कि भाई बस अब रुको कल मुझे पहाड़ पर जाना और तुम इतना करवाए दे रहे हो कि चलना मुश्किल हो जाए लेकिन भक्त ना माने तो उन्होंने कर लिया साक्षी भाव वाले आदमी की ऐसी दशा ठीक पहले इनकार करते फिर कोई नहीं मानता तो वो कहते चलो ठीक सुबह उठ के गए तो एक भक्त को मन में भाव रहा कि जा तो रहे हैं लेकिन दिन भर भूखे रहेंगे तो वो कुछ नाश्ता बना के दूर जरा रास्ते के किनारे बैठ गया था सुबह जब ब्रह्मूर्त में वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए उसने कहा कि नाश्ता ले आया हूँ उन्होंने कहा हद हो अरे मुझे घूमने जाना तुम देर करवा दोगे तो उसने कहा कि जल्दी से कर आप वो नाश्ता करके चले कि थोड़ी दूर पहुंचे थे कि पांच सात स्त्रियां चली आ रही वो ये रहे हमारे स्वामी क्या मामला उनका हम भोजन बना के ले आए उनका तो हद हो गई अब इनको दुखी करना भी ठीक नहीं ये ना मालूम कितनी रात से आके यहां बैठी भोजन कर लिया स्त्रियों कहा आप घबराना मत हम दोपहर में फिर आएंगे दोपहर का भोजन लेकर उनका तुम आना मत क्योंकि मैं दूर निकल जाऊंगा तुम खोज ना पाओ फिक्र करो एक स्त्री आपके पीछे लगी रहेगी एक स्त्री पीछे लगी रही उनका ये भी मुसीबत हुई दोपहर को वो आगे खोज खाज के उनको फिर भोजन करवा दिया अब तो उनकी ऐसी हालत होगी कि लौटे कैसे लौट के किसी तरह आए वहां तक भी न पहुंच पाए जहां रोज पहुंच जाते थे किसी तरह लौट के आए तो भक्तों ने खूब भोजन तैयार कर रखा था कि लौट के प्रभु आएंगे उन्होंने तो कसम खाई अब तभी उपवास ना करूंगा ये तो बड़ा उपवास तो बड़ा महंगा पड़ गया फिर कहते हैं रमन ने कभी उपवास नहीं किया उन्होंने कहा तो कसम खा ली ये उपवास बड़ा महंगा इससे तो हम जो रोज भोजन करते रहते थे वो ही ठीक था एक साक्षी की दशा है जो होता है होता। उपवास किया तो भी जिद नहीं तुमने अगर उपवास किया होता तुम कहते क्या समझा तुमने मेरा उपवास तोड़ने आए ये मालूम होती स्त्री नहीं है इंद्र की भेजी अपसराए तो के खड़े हो गए होते शीर्षासन लगा लिया होता बंद आख बंदी होती मत मुझे रहना उपवास किया है ये भ्रष्ट करने का उपाय है लेकिन रमन ने कहा बिचारी रात आई अच्छे तो ठीक एक साक्षी की दशा है जो देखता चला जाता रमन के हाथ में कैंसर हो गया जो आश्रम का डॉक्टर था कुछ बहुत समझदार नहीं था आश्रम के डॉक्टर उसने उनको बाथरूम में ले जाके ऑपरेशन ही कर दिया उन्होंने कहा भी कि भाई तू कुछ खोज खबर तो कर ले कि मामला क्या है उसने कहा कुछ नहीं जरा सी गांठ है उसने भी सोचा नहीं कि कैंसर होगा कि कुछ होगा गांठ ऊपर ऊपर थी उसने निकाल दी लेकिन फिर और बड़ी गांठ पैदा हो गई सेप्टिक हुआ अलग बड़ी गांठ हो गई अलग फिर गांव के अब वो भी छोटा मोटा गांव के डॉक्टर ने आके ऑपरेशन कर दिया फिर मद्रास के डॉक्टर आए ऐसे धीरे धीरे कलकत्ते के डॉक्टर आए ऑपरेशन साल भर चले कोई चार पांच दस ऑपरेशन हुए वो बार बार कहते है कि तुम प्रकृति को अपनी प्रक्रिया पूरी कर करने दो तुम क्यों पीछे पड़े हो मगर उनकी कौन सुनता उनसे लोग कहते तुम छुप रहो भगवान तुम छुप रहो तुम बीच में ना बोलो ये डॉक्टर जानते वो कहते ठीक है साल भर में उनको करीब करीब मार डाला साल भर के बाद जब डॉक्टर थक गए और उन्होंने कहा हमारे की कुछ न होगा तो रमन हंसने लगी उन्होंने कहा मैं पहले कहता था तुम परेशान हो रहे जो होना है होने दो अब साल भर के बाद इतने ऑपरेशन करके मेरे मुझे बिस्तर पे भी लगा दिया सब तरफ से काटपीट भी कर दी अब तुम कहते हो किए कुछ न होगा मैं तुमसे तभी कहता था आदमी के किए कहीं कुछ होता जो होता होता होने दो मरने के क्षण पर पहले किसी ने पूछा कि आप फिर लौटेंगे तो रमन ने कहा जाऊंगा कहा आया कब तो जाऊंगा कैसे और फिर आने की बात उठा रहे और जिंदगी भर मैंने तुम्हें यही समझाया कि ना आत्मा आती और ना आत्मा जाती साक्षी भाव में किसी कृत्य का कोई मूल्य नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि साक्षी भाव में कोई शराब भी पी ले तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पीना मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि आत्यंतिक अर्थों में शराब भी कोई पी ले साक्षी भाव में तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन साक्षी भाव पर ध्यान रखना नहीं तो तुम सोचो चलो ठीक हम तो साक्षी हो गए पी लें सर पीने की जब तक कामना रहे तब तक, तक तुम साक्षी नहीं हुए साक्षी का इतना ही अर्थ होता है जो होता है उसे हम होने देते और देखते हम देखने वाले हैं करता नहीं है भगोड़ा करता हो जाता है चांदनी फैली गगन में चाह मन में दिवस में सबके लिए बस एक जग है रात में हरे की दुनिया अलग है कल्पना करने लगी है राह मन में चांदनी फैली गगन में चाहे मन में मैं बताऊ सकती है कितनी पगों में मैं बताऊ नाप क्या सकता डगों में पंथ में कुछ धे मेरे तुम धरो तो आज आँखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो चीर वनघन भेद मरु जलहीन आऊ सात सागर सामने हो तैर जाऊ तुम तनिक संकेत नैनों से करो तो आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो राह अपनी मैं स्वयं पहचान लूंगा लालिमा उठती किधर से जान लूंगा कालिमा मेरे द्रगों की तुम हरो तो आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो थोड़ी सी आंख की काले खट जाए तो तुम साक्षी हो तुम समित संकेत नैनों से करो तो आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो प्रभु की जरा प्रतीक्षा शुरू हो जाए तो तुम साक्षी हो गए जब तक तुम वासना कर रहे हो वस्तुओं की तब, तब तक करता रहोगे जब तुम प्रभु की प्रतीक्षा करने लगोगे वस्तुओं की कामना नहीं तब तुम साक्षी होने लगोगे आंख में जरा प्रतीक्षा आ जाए तो तुम शांत होने लगोगे मेरे दृगो की तुम हरो तो आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो जरा सी आंख की कालख अलग करनी करता से मत उलझो दृष्टि को सुधार लो साफ कर लो ऐसा ही समझो कि तुम्हारे आंख में किरकिरी पड़ गई जरा सा तिनका पड़ गया और उसके कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता किरकिरी अलग हो जाए आख से दृष्टि फिर साफ हो जाती सब दिखाई पड़ने लगता हिमालय जैसी बड़ी चीज भी आंख में जरा सा रेत का कण पड़ जाए तो हिमालय भी छिप जाता रेत का कण हिमालय को छिपा लेता रेत का कण हट जाए हिमालय फिर प्रकट हो गया विराट को छिपा लिया है जरा सी बात में कि तुम साक्षी नहीं रह गए इसे तुम जगाना शुरू करो जैसे जैसे तुम जागोगे तुम्हारे भीतर सब मौजूद है सब लेकर ही आए हो उसका स्वाद फैलने लगेगा तुम्हें कुछ छिपाना नहीं अस्टावक्र का परम सूत्र यही है कि तुम जैसे हो ऐसे ही परिपूर्ण हो जैसे तुम यहां बैठे हो इस क्षण परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है अपनी परिपूर्ण लीलाओं में मौजूद है श्री रमन को किसी ने पूछा कि क्या आप दावा करते हैं कि अवतार हैं? तो श्री रमन ने कहा अवतार तो आंशिक होता ज्ञानी पूर्ण होता अवतार का तो मतलब थोड़ा सा परमात्मा उतरा ज्ञानी तो पूरा परमात्मा होता क्योंकि ज्ञानी जानता परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं पूछने वाला तो शायद ये पूछने आया था कि शायद रमन दावा करें कि मैं अवतार हूं तो विवाद करने आया था पंडित था और रमन कहा अवतार छोटी मोटी बात क्या उठानी अवतार नहीं हूं पूर्ण ही हूं मैं तुमसे कहता हूं तुम भी पूर्ण हो प्रत्येक पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता हम परमात्मा से पैदा हुए अपूर्ण हो भी कैसे सकते उपनिषद कहते पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता पूर्ण को पूर्ण में डाल दो फिर भी पूर्ण उतना कहीं उतना है हम सब पूर्ण हैं और पूर्ण से ही निकले हैं और निकलकर भी पूर्ण हैं। इस बोध के अनुभव का नाम ब्रह्म ज्ञान बुद्धत्व कैवल्य या जो तुम चाहो पर ध्यान रखना लड़ने झगड़ने में मत उलझ जाना ये छोड़ना ये त्यागना ये इससे भागना इससे बचना तुम तो मरोगे फांसी लग जाएगी फिर तो जीवन में बहुत झंझटे फिर झिझटे बहुत विराट हो जाएंगी इधर से छूटोगे उधर फंसा पाओगे उधर से छूटोगे इधर फंसा पाओगे तुम तो जहां खड़े हो एक बात ही कर लो शांति से देखने लगो जो हो रहा है बच्चे पत्नी मित्र प्रिजन कामधाम दुकान बाजार सबके बीच तुम शांत होने लगो और देखते रहो जो होता है होने दो जैसा होता है वैसा ही होने दो अन्यथा था की मांग ना करो प्रभु जो दिखाए देखो प्रभु जो कराए करो अवग्र कहते हैं धन्य भागी है वह जो इस भांति सब छोड़ के समर्पित हो जाता है छोटी चीजों से शुरू करना राह पर चलते हो साक्षी बन जाओ चलने के इसमें कुछ बड़ा दांव नहीं कोई झंझट भी नहीं घूमने गए हो सुबह साक्षी भाव से घूमो शरीर चलता है ऐसा देखो तुम देखते हो ऐसा देखो भोजन कर रहे हो साक्षी बन जाओ बिस्तर पे पड़े हो अब इसमें तो कुछ आसन नहीं है कोई झंझट नहीं है आंख बंद करके टकी पर पड़े हो नींद नहीं आ रही साक्षी बन जाओ पड़े रहो देखते रहो जो हो रहा है बाहर राह पर आवाज होती कार गुजरती हवाई जहाज निकलता बच्चा रोता कुछ हो रहा है हो नहीं तुम सिर्फ साक्षी बने रहो ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियां चलो। फिर धीरे धीरे बड़ी पहाड़ियों पर प्रयोग करना जिस-जिस जैसे हाथ में बल आता जाएगा तुम पाओगे फिर क्रोध लोभ मोह माया काम सब पर प्रयोग हो जाएगा लेकिन मैं देखता हूँ लोग क्या करते उल्टा ही करते साक्षी की बात मैंने कही वो जाके एकदम बड़े पहाड़ से जूझ जाते हारते हारते तो फिर साक्षी का भाव उठा कर रख देते कहते अपने बस का नहीं ये तुम्हारे मन ने तुम्हें धोखा दे दिया मन तुमसे हमेशा कहता लड़ जाओ जाके दारा सिंह से कुछ थोड़ा अभ्यास करो नाहक हाथ पर छुड़वाने में कुछ सार नहीं और सीधे दारा सिंह से लड़ गए जाके तो फिर लड़ने की बात ही छोड़ दो जिंदगी भर के लिए फिर कहोगे बड़ा झंझट का इसमें हाथ पैर टूट जाते और मुसीबत होती है हड्डी पसली टूट गई फ्रैक्चर हो गया अब ये करने ही नहीं मन तुमसे कहता है एकदम कर लो बड़ा मन बड़ा लो भी है वो कहता अच्छा साक्षी में आनंद है तो फिर चलो काम वासना से छुटकारा कर ले वो तुमसे ना होगा अभी अभी तुम इतनी बड़ी छलांग मत भरो अभी कोई छोटी सी बात चुनो बड़ी छोटी सी बात चुनो इतना बड़ा नहीं सिगरेट पीते हो वो चुन लो धुओं बाहर भीतर करते हो साक्षी भाव से करो बैठे सिगरेट निकाल निकाली साक्षी भाव से निकालो आम तौर से सिगरेट पीने वाला बिल्कुल बेहोशी में निकालता है तुम देखो सिगरेट निकालने वाले को निकालेगा डब्बी को तो बजाएगा माचिस निकालेगा जलाएगा जरा देख तो रहो वो सब ऑटोमेटिक है वो सब यंत्र हो रहा है वो उससे कुछ होश नहीं ऐसा सदा उसने किया है इसलिए कर रहा है इस सबको तुम होशपूर्वक करो मैं कहता एकदम से सिगरेट पीना छोड़ दो करो डब्बी को आहिस्ता से निकालो जितनी जल्दी से निकाल लेते तो उतनी जल्दी नहीं थोड़ा समय लो और तुम चकित हो जितने तुम धीरे से निकालोगे उतने ही तुम पाओगे धूम्रपान करने की इच्छा छीन हो गई एक दफा ठोकते हो सिगरेट को सात दफा ठोको धीरे धीरे ठोको ताकि ठीक से देख लो क्या कर रहे हो तुम्हें खुद ही मूलता मालूम पड़ेगी कि यह भी क्या कर रहा हूं आहस्ता से जलाओ माचिस को धीरे धीरे धुआं भीतर ले जाओ धीरे धीरे बाहर लाओ इस पूरी प्रक्रिया को गौर से देखो कि तुम क्या कर रहे हो धुआं भीतर ले जाए से फिर धुआं बाहर लाए फिर से इसमें पैसा भी खर्च किया डॉक्टर कहते हैं कैंसर का भी खतरा है तकलीफ भी होती है फेफड़े भी खराब हो रहे हैं जरा गौर से देखो सुख कहां मिल रहा है फिर धुएं को भीतर ले जाओ फिर धुएं को बाहर लाओ और गौर से देखो कि सुख कहां है है कहीं मैं तुम सही कह रहा हूं कि नहीं है यही मुझमें और तुम्हारे दूसरे साधु संतों में फर्क है वो कहते हैं नहीं है और बड़ा मजा ये ही उन्होंने खुद भी पी कर नहीं देखा है उनसे पूछो कि महाराज आपने सिगरेट पी तुम्हें कैसे पता चला कि नहीं है मैं तुमसे ये कह नहीं रहा कि नहीं है मैं तो कहता हूं हो सकता है हो और तुम्हें पता चल जाए तो मुझे बता देना मगर तुम गौर से देखो पहले है या नहीं पहले से निर्णय मत करो गौर से देखोगे तुम हैरान हो जाओगे कि तुम कैसा मूर्खतापूर्ण कृत कर रहे हो ये तुम कर क्या रहे हो हाथ तो रुक जाएगा थिटक जाओगे इसी ठिठकाओं में क्रांति इसी अंतराल में से क्रांति की किरण उतरती है ऐसा छोटे छोटे कृत्यों को करो जाग के करो जल्दी रोकने की मत करना पहले तो जाग के करने की करना फिर रुकना अपने से होता है रुकना परिणाम है तुम्हारे करने की बात नहीं जिस जैसे, जैसे बोध सघन होता चीजें बदलती जहां से खुद को जुदा देखते हैं खुदी को मिटाकर खुदा देखते हैं फटी चिंधिया पहने भूखे भिखारी फकत जानते हैं तेरी इंतजारी हुए भी अलग जग रहा है नंद का ध्यान सा लग रहा है तेरी बाट देखूं चने तो चुगा जा हुए पर उन्हें कर लगा जा मैं तेरा ही हूँ इसकी साखी दिला जा जरा चुह चुहाट तो सुनने को आ जो यूं तू छोड़ने बिछोड़ने लगेगा तो पिंजड़े का पंछी भी उड़ने लगेगा जरा जरा अभी पिंजड़े के एकदम बाहर होने की जरूरत भी नहीं है जरा पिंजड़े में ही तड़फड़ाने लगो जो यू तू इछड़ने बिछोड़ने लगेगा तो पिंजड़े का पंछी भी उड़ने लगेगा है फैले हुए पर उन्हें कर लगा जा मैं तेरा ही हूं इसकी साक्षी दिला जाक्षी जा। भाव से तुम्हें परमात्मा की ये आवाज सुनाई पड़ने लगेगी कि तुम मेरे हो कि मैं ही तुम समाया हूं कि तुम मेरे ही फैलाओ मेरे ही विस्तार कि मैं सागर और तुम मेरी लहर साक्षी भाव से परमात्मा तुम्हारा गवाह होने लगेगा और वही है जीवन रूपांतरण का सूत्र वही है अमृत की धार जहां से मृत्यु विदा हो जाती है जहां से दे से संबंध छूट जाते हैं, जहा सपना विसर्जित हो जाता है और उस परम चैतन्य में अलग जग जाती उस परम चैतन्य के साथ सदा के लिए संबंध जुड़ जाता है आखिरी प्रश्न बात भी आपके आगे न जुबान से निकली लीजिए आई हूं सोच के क्या क्या दिल में मेरे कहने से ना मेरे बुलाने से ना लेकिन इन अस्कों की तो तोहिन ना कर क्योंकि मैं तो रजनीश की दुल्हनिया जिसने पूछा है भाव से पूछा है प्रश्न दो तरह के होते हैं एक तो बुद्धि के और एक हृदय के बुद्धि के प्रश्नों का तो कोई मूल्य नहीं दो कौड़ी के खुजलाहट जैसी जैसे खाज खुजलाने का मन होता है ऐसा बुद्धि को भी खुजलाने का मन होता लेकिन हृदय के प्रश्नों का बड़ा मूल्य है क्योंकि वे भाव के और आत्मा के ज्यादा करीब है विचार आत्मा से बहुत दूर कर्म और भी दूर कर्म सर्वाधिक दूर विचार उससे कम दूर भाव उससे कम दूर और फिर भाव के बाद तो स्वयं का होना है तो भाव निकटतम है जिसने पूछा है बड़े प्रार्थना के भाव से पूछा है बात भी आपके आगे न जुबान से निकली जिसने पूछा है मिलने को आया था पूछा मैंने कुछ कहना नहीं कुछ कह सके आंख से आंसू भर बहे बस कहना हो गया जो कहना था कह दिया शब्दों से ही थोड़ी कहा जाता और भी तो कहने के ढंग है और भी तो कहने के महिमापूर्ण ढंग है शब्द तो सबसे सस्ते ढंग हैं, आंसुओं से कह दी बात भी आपके आगे न जुबान से निकली लीजिए आई हूं सोच के क्या क्या दिल में पूछा तो है पुरुष ने लेकिन पंतियों से शायद तुम्हें लगी किसी स्त्री का प्रश्न है लेकिन भाव स्त्रीण है भाव सदा स्तरण है पुरुष का भाव भी स्तृण होता है और स्त्री की बुद्धि भी पुरुष की होती है तर्क पुरुष का भाव स्त्री का तो जब कभी कोई पुरुष भी भाव से भरता है तो भी स्त्रीण गहन हो जाती है। इसलिए तो भक्तों ने कहा कि परमेश्वर ही एकमात्र पुरुष है हम तो सब उसकी सखियां बात भी आपके आगे न जुबान से निकली लीजिए आई हूं सोच के क्या क्या दिल में भक्त हजार बातें सोच के आता है हजार हजार ढंग से सोच के आता है ऐसा कह देंगे ऐसा कह देंगे प्रेमी हजार बातें सोचता है कि ऐसा कह देंगे ऐसा कह देंगे और प्रेमी के सामने खड़े होकर जुबान बंद हो जाती है यही तो प्रेम का लक्षण तुमने जो रिहर्सल कर रखे थे अगर प्रेमी के सामने खड़े होकर तुम सब को पूरा करने में सफल हो जाओ तो असफल हो गए तो व्यर्थ गया सम्मान ला तो तुम नाटक में ही रहे फिर तुम अपना रिहर्सल दोहरा लिए तुम जो जो याद करके आए थे पाठ पूरा कर दिया इसलिए तो मैं देखता हूं कि अभिनेता अच्छे प्रेमी नहीं हो पाते उनको अभिनय करने में इतनी कुशलता आ जाती इसीलिए अभिनेता प्रेमी हो ही नहीं पाते तुम चकित हो गए क्योंकि प्रेम का ही धंदा करते हैं प्रेम का ही अभिनय करते हैं 24 घंटे प्रेम की ही बात करते हैं लेकिन डायलाग इतने याद हो जाते हैं कि अपनी प्रेसी के सामने खड़े होकर वो अपने दिल की कह है रहे हैं कि डायलाग ही बोल रहा है कुछ पक्का नहीं होता अभिनेता प्रेम में बिल्कुल असफल हो जाते हैं क्योंकि प्रेम की बात में बड़े सफल हो जाते ढंग सीख लेते आत्मा मर जाती ये तो सदा होता है अगर सच में तुम्हारा प्रेम है तो अचानक तुम सब सोच के आए वो कचरा जैसा हो जाएगा प्रेम की आंख में आंख डालते हुए तुम पाओगे सोचा समझा सब बेकार हो गया नहीं वो काम नहीं आता कंकर पत्थर हो गए अब उनकी बात भी उठाना ठीक नहीं शब्द छोटे पड़ जाते हैं प्रेम बड़ा है इसलिए प्रेम मौन से ही प्रकट होता है बात भी आपके आगे न जुबान से निकली लीजिए आई हूं सोच के क्या क्या दिल में मेरे कहने से ना मेरे बुलाने से ना लेकिन इन आंसुओं की तोहिन तो ना करो आंसुओं की तोहिन कभी होती ही नहीं आंसुओं का निमंत्रण तो सदा स्वीकार ही हो जाता है जिन्होंने रोना सीख लिया उन्होंने तो पा आंसू से बहुमूल्य आदमी के पास कुछ भी नहीं तुम प्रभु के मंदिर में जाके अगर दो आंसू चढ़ाए, तो तुमने सारे संसार के फूल चढ़ा दिए और तुम्हारे आंसुओं की राह से परमात्मा तुम में प्रवेश कर जाएगा जानकर अनजान बन जा पूछ मत आराध्य कैसा जबकि पूजा भाव उमड़ा मृतिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा जानकर अनजान बन जा तुम किसी भक्त को देखते हो बैठा है झाड़ के किनारे पत्थर के एक पिंड से प्रार्थना कर रहा है तुम्हें हंसी आती तुम समझे नहीं तुम बाहर हो उसके अंतर जगत के ये सवाल नहीं है उसके लिए पत्थर पत्थर नहीं है पूछ मत आराध्य कैसा की पूजा भाव उमड़ा मृतिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा भक्त का भाव जहां आरोपित हो जाता वहां भगवान पैदा हो जाता भगवान तो सब जगह है भाव के आरोपित होते ही प्रकट हो जाता तो अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं तो ज्यादा देर ना लगे तुम्हारी आंखें आंसूओ से धुल जाने दो उन्हें धुली आंखों में उन्हीं नहाई हुई आंखों में शब्द स्नात आंखों में जिसे तुमने पुकारा है उसका प्रवेश हो जाएगा तुम्हारी आंखे ही द्वार बन जाएंगी रो मन भर के रो खाल रखना जिसका ये प्रश्न है उसके लिए अष्टावक्र की गीता सहयोगी हो न होगी उसके लिए तो नारद के सूत्र है अष्टावक्र की गीता तो आंख से आंसुओं को विदा कर देती आंखें बिल्कुल सूख जाती आंसुओं से अष्टावक्र की गीता में भाव को कोई जगह नहीं है अष्टावक्र की गीता में भक्ति को प्रेम को आराध्य को पूजा को कोई जगह नहीं है तो जिसका प्रश्न है उससे मैं कहता हूं जो भी मैं कह रहा हूं अष्टावक्र के संबंध में तुम्हारे लिए नहीं है तुम्हारी राह और भी दूसरी तुम्हारी राह फूलों भरी तुम्हारी राह पर खूब हरियाली और पक्षियों के गीत अष्टावक्र की राह तो रेगिस्तान की रेगिस्तान का भी अपना सौंदर्य है विराट शांति दूर तक सन्नाटा लेकिन अष्टावक्र के मार्ग पर वैसी हरियाली नहीं जैसे भक्त के मार्ग पर वहां कृष्ण की बांसुरी नहीं बचती जिसका प्रश्न है उसकी राह नारद के सूत्रों में मीरा के बजनों में कबीर की उलट बांसियों में लेकिन इन अस्कों की तोहीन तो ना कर क्योंकि मैं तो रजनीश की दुल्हनिया ये जो प्रेम का वचन है ये तुम्हें बहुत कुछ देगा लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात ख्याल रखना इस वचन को पूरा करने के लिए तुम्हें बिल्कुल मिट जाना पड़ेगा यही फर्क है भक्ति में और ज्ञान में ज्ञानी तू को बिल्कुल भूल जाता है और तू के भूलते ही मैं मिट जाता है। भक्त मैं को भूल जाता और मैं के मिटते ही तू मिट जाता दोनों एक ही परम स्ने को उपलब्ध हो जाते हैं या परम पुण्य को लेकिन दोनों की राहें अलग है भक्त अपने मैं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते करते करते शून्य हो जाता ज्ञानी परमात्मा को भी भूल जाता पर को ही भूल जाता तो परमात्मा की जगह कहा इसलिए तो बुद्ध और महावीर की भाषा में परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं परमात्मा यानी पर दूसरा अन्य अन्य तो कोई भी नहीं है ज्ञानी तो आत्मा में डूबता और परमात्मा को छोड़ता चला जाता लेकिन आत्यंक घड़ी में दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंच जाते हैं। या तो तुम इतने न हो जाओ कि तू ना बचे तो पहुंच गए तू को इतना कर लो कि मैं ना बचे तो पहुंच गए दो में से कोई एक बचे तो पहुंच गए जिसका प्रश्न है उससे मेरा कहना है अष्टावक्र पर बहुत ध्यान मत देना उससे अड़चन हो सकती पीड़ा भी होगी लेकिन भक्त के मार्ग पर पीड़ा भी मधुर है तृप्ति क्या होगी अधर के रस कणों से खींच लो तुम प्राण ही इन चुम्बनों से प्यार के क्षण में मरण भी तो मधुर है प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है फिर विकल है प्राण मेरे तो दो यह क्षित मैं भी देख लूं उस और क्या है जा रहे जिस पंच से यो कल्प उसका छोट फिर विकल है प्राण मेरे भक्त तो विकल होगा रोगा विरह की अग्नि में जलेगा आंसुओं से भरेगा छार छ हो जाएगा खंड खंड होकर बिखर जाएगा लेकिन इस पीड़ा में बड़ा मधुर रस है ये पीड़ा दुख नहीं है यह पीड़ा सौभाग्य है और अगर तुम राजी रहे तो एक दिन वसंत भी आता है अगर तुम चलते ही रहे तो पतझर से गुजर के एक दिन वसंत भी आता है जब मैंने मरकत पत्रों को पीराते मुरझा मैंने पतझर को बरबस मधुवन में धस जाते देखा तब अपनी सूखी लतिका पर पछताते मुझको लाज लगी जब मैंने तरु तरकंकालों को अपने ऐसी भय खाते देखा पर ऐसी एक बयार बही कुछ ऐसा जादू सा उतरा जिससे वीरवों में पांच लगे जिससे अंतर में आह जगी सहसा वीरवो में पांच लगे सहसा विरही की आग लगी और ऐसी एक बया वही कुछ ऐसा जादू सा उतरा एक बार तुम उतर जाओ इस पीला की अग्नि में भक्ति की अग्नि में जल जाओ दग्ध हो जाओ आता है वसंत निश्चित आता है इस पीला को सौभाग्य समझना है धनभागी है वे जो प्रेम में मिट जाने की सामर्थ रखते परमात्मा उनसे बहुत दूर नहीं वे परमात्मा के मंदिर बनने के लिए प्रतिपल तैयार है द्वार खोले और परमात्मा प्रवेश कर जाता है नहीं तुम्हारे आंसुओं की कभी भी तोहीन ना होगी कभी हुई नहीं कभी भी नहीं हुई है संत चाहे व्यर्थ चले गए हों, आंसू कभी व्यर्थ नहीं गए और जो परमात्मा के चरणों में आंसू लेकर पहुंचा है खाली नहीं लौटा है क्योंकि आंसू लेकर जो गया वो खाली गया और भरकर लौटा है तो बया चलेगी फिर पत्ते लगेंगे फिर फूल खिलेंगे वसंत निश्चित आता है हरिओम सत सत तत आजित रहे